शिवपुराण वायवी संहिता अब योगियों य्तियों के लक्षण बताए जाते हैं दिन में भिक्षान भोजन उनका विशेष धर्म है यह वान प्रस्थ आश्रम वालों के लिए भी उनके समान ही अभीष्ट है इन सबको और ब्रह्मचारियों को भी रात में भोजन नहीं करना चाहिए पढ़ा पढ़ाना यज्ञ कराना और दान लेना इनका विधान मैंने विशेषतः क्षत्रिय और वैश्य के लिए नहीं किया है मेरे आश्रम में रहने वाले राजाओं या छत्रियों के लिए थोड़े में धर्म का संग्रह इस प्रकार है सब वर्णों की रक्षा युद्ध में शत्रुओं का वध दुष्ट पक्षियों मृगों तथा दुराचारी मनुष्यों का दमन करना सब लोगों पर विश्वास न करना केवल शिव योगियों पर ही विश्वास रखना ऋतुकाल में हिस्ट्री स्त्री संसर्ग करना सेना का संरक्षण गुप्तचर भेज कर, लोक में घटित होने वाले समाचारों को जानना तथा अस्त्र धारण करना तथा तो भस्म में कंचुक धारण करना गोरक्षा वाणिज्य और कृषि ये वैश्य के धर्म बताए गए हैं शुद्रेतर वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा शूद्र का धर्म कहा गया है बाग लगाना निरित तीर्थों की यात्रा करना तथा तो अपनी धर्म पत्नी के साथ ही समागम करना गृहस्थ के लिए विहित धर्म है ध्वनवासियोंतियों और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन मुख्य धर्म है स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सनातन धर्म है दूसरा नहीं कल्याणी तो यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती हैं जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वह नरक में जाती है इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है अब मैं विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करूंगा व्रत दान तप शौच, शूमिशन केवल रात में ही भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन, जल से स्नान, शांति, भोजनचर्यन स्नानी को अन्न का वितरण अष्टमी चतुर्दशी पूर्णिमा तथा विशेषतः एकादशी को विधिवत उपवास और मेरा पूजन ये विधवा स्त्रियों के धर्म है देवी इस प्रकार मैंने संक्षेप से अपने आश्रम का सेवन करने वाले ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों सन्यासियों ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों और गृहस्थों के धर्म का वर्णन किया साथ ही शुद्धों और नारियों के लिए भी इस सनातन धर्म का उपदेश दिया देवेश्वरी तुम्हें सदा मेरा ध्यान और मेरे षडक्षर मंत्र का जप करना चाहिए यही संपूर्ण वेदोक्त धर्म है और यही धर्म तथा अर्थ का संग्रह है लोक में जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरे विग्रह की सेवा का व्रत धारण किए हुए हैं पूर्व जन्म की सेवा के संस्कार से युक्त होने के कारण भावातिरेक से संपन्न है वे स्त्री आदि विषयों में अनुरक्त हों या विरक्त पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जैसे जल से कमल का पत्ता मेरे प्रसाद से विशुद्ध हुए उन विवेकी पुरुषों को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है फिर उनके लिए कर्तव्य कर्तव्य का विधि निषेध नहीं रह जाता समाधि तथा शरणागति भी आवश्यक नहीं रहती जैसे मेरे लिए कोई विधि विषेध नहीं है वैसे ही उनके लिए भी नहीं है परिपूर्ण होने के कारण जैसे मेरे लिए कुछ साध्य नहीं है उसी प्रकार उन ज्ञान उनोगियों के लिए भी कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है वे मेरे भक्तों के हित के लिए मानव भाव का आश्रय लेकर भूतल पर स्थित हैं उन्हें रुद्र लोग से परिभ्रष्ट रुद्र ही समझना चाहिए इसमें संशय नहीं है जैसे मेरी आज्ञा का ब्रह्मा आदि देवताओं को कार्य में प्रवृत्त करने वाली है उसी प्रकार उन शिव योगियों की आज्ञा भी अन्य मनुष्यों को कर्तव्य कर्म में लगाने वाली है वे मेरी आज्ञा के आधार हैं उनमें अतिशय सद्भाव भी है इसलिए उनका दर्शन करने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है तथा प्रशस्त फल की प्राप्ति को सूचित करने वाले विश्वास की भी वृद्धि होती है जिन पुरुषों का मुझमें अनुराग है उन्हें उन बातों का भी ज्ञान हो जाता है जो पहले कभी उनके देखने सुनने या अनुभव में नहीं आई होती है